हैं ऐसी बात है किसी की लड़की की सगाई हो गई सगाई हो गई गोद भराई भी हो गई लड़के का तिलक भी हो गया उसके तो बाद शादी नहीं हुई होता है ना आज के जमाने तो बहुत होता है पहले तो कम हुआ करता था किसी कारण व संबंध को कैंसिल करना पड़ा फिर दूसरे के साथ उस लड़की का शादी करना पड़ेगा दूसरे के साथ करना पड़ेगा आज नेत्रीवन लड़की को जब पहले लड़की को लड़का ने देखा और स्वीकृति देकर चला गया तो होता है सगाई उसके बाद गोत भराई फिर तिलक आज इतने समय महीना भर ही लग सकता है पंद्रह दिन में भी झटमें पट विमान में दो दिन के अंदर सब हो जाते हैं नहीं और कहीं पर महीना दो महीना लग सकता है कहीं दिन छह छह के बाद शादी होगा तब तो उमान मेरेगा मेरा पति है तो पति उसके होने वाले संतानों के प्रति वो पिता हुआ कि नहीं लेकिन इधर शादी कैंसल हो गया और इधर दूसरे से शादी हो गई लेकिन हृदय के अंदर एक प्रिंट पड़ गया है छाप पड़ गया है। संस्कार बन गया है कि अमुक मेरा पति वो तो रहेगा ना मुख जाएगा छंदर मिट गए क्या दूसरे से शादी भी कर लेगी उसके साथ संबंध रखेगी उसी से संतान भी पैदा करेगी उसके बावजूद ही हृदय के अंदर हो पड़ गया है वो मिटता नहीं है वह संस्कार उस पुत्र या पुत्री में भी जब जन्म होता है माता के वासना के साथ वह भी आ जाता है इसलिए उस पिता उस पुत्र या पुत्री को द्व्यामुष्यायन कहा जाता है दो पिता से उत्पन्न क्योंकि माता के माध्यम से उस बच्चे के अंदर दो कन्वासना आ गया दो क्य संस्कार आ गया कहते हैं तो यह ऐसा नहीं जरे दे नीचे देखिए आ मुष्यायण मुष्य पुत्रिका मुश्यु कौलिका चोकार ष्ट मनुक नड़ादी फक इत पत्याशय विगृहना अमुष्य प्रख्यात इत्यादि प्रत्याद अपत व्याख्य टीका नवधेय ठीक है न टीकाकरण से इस प्रकार से कथम दिखत्व घटते पंचात्र कथम दिखत्व घटते अतः दो पिता कैसे हो सकता है कि दया पिता पूर्व भाषण संबंधी पूर्व भाषण संबंधी पूर्व भाषण का मतलब तो स्पष्ट करते पूर्व एक स्मय कन्या प्रदान भाषित कारण विशेष वायद अन्य स्मय प्रदान पहले एक को कन्या प्रदान करने का निर्णय ले लिया ने था टीपन में जवाब तय हो चुका सारा क्रियाकलाप उसके संबंध हो चुके हैं अब अचानक कोई ऐसी बात सामने आ गई या कोई ऐसी घटना ही घट गया जैसे हमारे एक भक्त आते तो उनका ऐसे तो हुआ कि उनके लड़की का तय हो गया लड़की से लड़के से शादी का साहब बिल्कुल काम हो गया इतने नए लड़के का बात मर गया अब शादी कैसे करेंगे अब उनका दिमाग भ्रम हो गया अब लड़की का आने से पहले ही बाप मर गया आने के बाद पता नहीं क्या होगा तो वो शादी कैंसिल कर दिया अब दूसरे लड़के से तय हो गया अब उसकी भी बात है दूसरे लड़के से तय हो गया और ऐसे घर में तय होगा जिसका बाप पहले से नहीं हो ऐसी कौन ऐसे लड़की और उसे उत्पन्न संतान को क्या कहेंगे क्योंकि एक को कन्या दान करने के लिए वचन दे दिया गया किसी कारण कारण विशेष कारण तो कोई तय नहीं किस कारण कोशन हो गया रद्द हो गया हो गया अन्य सुनी प्रजाने संभवती कजम ऐसे होने पर उस जन्नी जो संतान होगा उसको जो है पितृत्व कहा जाता है तीनों का इत्यादि विधायक कैसे है क्योंकि और तो व्यास ही आए अपना देश के द्वारा उन तीनों औरतों से तीन संतान हुए पांडव वगैरह योग अलग थे तो देह के द्वारा कर्तन माना जाता है उस चीज को ऐसे दोह का भोग से ही जुआ है देख के संकल्प है दूसरे का संबंध है एक का केवल संकल्प के है दूसरे का संबंध तब जाके हुआ उसको कहते हैं ज्ञान श्यान ये भी एक अर्थ है निष्ठ आदि में तो संबंध भी नहीं था संबंध नहीं था ना पांडव के साथ क्योंकि जिस दिन सम्मान करें जिस दिन मौत होना है साथ था उसको है संकल्प देवता नहीं किया इसमें प्रार्थना करी देवता ने संकल्प द्वारा उसको संतान प्रदान कर दिया पति का संबंध नहीं हुआ इसे उनको नहीं दे रहे हैं दान करें। कह नहीं दे सकते दो पित्र पूर्व भाषा दिना संबंधी टीकाकार दो पितरों पूर्व भाषा दिना संबंधी चाशो आमुष्य जा रे पता लेकिन जारक नहीं समझ वो और कहीं जो कैसे भी संबंध किया वो तो संतान हुआ नहीं हुआ दूसरे सम्बन्ध कर लो उसे संतान हो गया ऐसे जार औरत की बात नहीं कर रही चरित्रहीन औरत के संतान की बात नहीं किया जा रहा है मरा अमर कोशकार ने कहा जाार कहते जिसकी उपपति हो या हुआ निकल गया है बासीदार ने बोल ऐसा ही हो कोई जरूरी है उद्दार का होगा उतार के कार्य तो कर ही दिया उद्दार के पिता नहीं मान रहे स्वार्थ का अनु कर्जा उद्दालत की बना दिया मैंने उद्दालत को और बदनाम से से दुकाराद स्वार्थी करण अचरा दूसरा को लेकर उद्दालक से अपत्यम करोगे तब ज्ञान शाम देना पड़ेगा मत प्रसृष्ट मया अनु सन इतरा पी रात्र जब वार्षिक इतरात्री इतरा का मतलब क्या अन्य पूर्वापी तीसरे रात्रि मद अनुग्रह सुखमेव शही पिता की गणित मंत्री अनुकार इतरा रात्रि का मतलब क्या अन्य जो बीते दिन रात्रि भी मेरे ही के आशीर्वाद से प्रसन्नता से पहले से ही वो प्रसन्न पुरुष से थे ये समझो बीती रातों में भी वो आराम से ही थे अन्य ना पूर्वा भी तीसरो रात्रि ही तिरपन ग्रह सुखमया शीत गणयी यदि मंतव्य वैसा माननी चाहिए और शीतता है ना इसलिए वर्तमान शांति वर्तमान ले सकते हैं आप इसलिए तीन रात बीते हुए नहीं है और आज भी और आज से आगे भी सदा भी प्रसन्न मन होकर के रहेंगे ऐसा तीनों कालों का जोड़ रहे सीता से सुखम प्रसन्न मना सीता स्वता नीत मनु विगत मनुष्च और रोषहित हो जाएंगे साथ क्या पुत्र गजनशिला मृत्यु मुकार मृत्यु को थोड़ा मुक्तम संतम मृत्यु के मुख से प्रमुखता में देख करके निश्चित रूप से आनंदित होंगे प्रसन्न होंगे उसमें कोई भी शास्त्र हमारे यहाँ जो परिपूर्ण माना जाता है जो शास्त्र वह सबसे पहले कर्म पर विशाल क्योंकि कर्म के अधिकारी ज्यादा है उसके बाद उपासना या कर्मोत्पासना समुचे की चर्चा और में ज्ञान सभी ग्रंथो में आप कर्म उपासना कहीं संकेत मात्र कर लेते हैं ज्ञान प्रधान ग्रंथ होते हैं और तो कर्म और उपासना संकेत मात्र थोड़े-थोड़े में और ज्ञान को साथ सामान्य रूप से इसलिए यहाँ पर भी आपने देखा इस पूर्व ग्यारह मंत्रों के द्वारा संकेत में एक कर्म का शुरू कनिष्पादन किस प्रकार से किया जाता है उसमें केवल द्रव्यों के बारे में नहीं बल्कि दक्षिणा के बारे में भी लालच के कांत की जाती है वह कर्म अपूर्ण होता है और अनंदा अनदान नरस आदि लोकों को प्रदान करने वाला है। अतएव कर्म करने वालों के लिए सावधान करने के दृष्टिकोण से यहाँ प्रसंक्षेपर्ग बारे में विचार है जिसमें स्पष्ट है कि व्यक्ति को जो है और कर्म का अधिकारी के बारे में भी है देखो और कर्म के मार्जन करने की क्षमता के अंदर भी है विचार यहाँ कर्म के अधिकारी कैसे होना चाहिए वह सकाम कर्म कर रहा वह विधि का बिल्कुल शक्त प्रतिशत बिना भी किम तोड़ मरोड़ किए ही अनुष्ठान करना चाहिए विधि में करतों करतों करतों वहां या, या न्यूनता का कर्म करने में कर्ता को कोई स्वतंत्र नहीं जो विधि जैसी है उसको कर्ता वैसे, कर वैसे से करना ही पड़ेगा किंच न्यूनाधिकता अस्वीकारी है यह भी बात या प्रकट और इन्हें न्यूनाधिकता हो गया किसी समादवश तो मनुष्य का स्वभाव है जिसके विभिन्न प्रकार की वासनाएं हैं मन की चिंचलता है अनेकों कारणों से प्रमाद हो सकता है कर्म विकृति अवश्य ही आती है और उस विकृति का निवारण कौन कर सकता है वो भी असंकेत लच्चिकेता ने तीन दिन यमराज के नगरी में जाकर के द्वार पर बैठे लच्चिकेता के तपस्या अर्थात संकेतित क्या है जो व्यक्ति अपने जागृत कालों में प्रकार की जो सहन करता हुआ त्रैकालिक संध्या आदि कर्मों को सभी प्रकार के अनुष्ठान करता है वही व्यक्ति कर्म गिनाधिक दोष को भी निवारण करने में सक्षम होता है और तो सक्षम व्यक्ति के सामने मृत्यु भी, भी उठना ये बात यहाँ पर समझाने के लिए कर्म के स्वरूप कर्माधिकारी का लक्षण कर्म का कर निवर्तक दोष निवारण करने वाले का स्वरूप और इसकी जो क्षमता किस तरह की होती है वो इसके बाद में कहते हैं जो व्यक्ति कर्म के अधिकारी नहीं है या कर्म फल को बढ़ाने के लिए उपास करना चाहते स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते उस व्यक्ति के स्वर्ग का साधन होता अग्नि अथवा उस अग्नि संबंधी उपासना इन दोनों को कहना इसके बिना स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती थे। क्योंकि उपासना तो से विश्व जो कर्म होता है वह शीघ्र और तीव्र फलप्रदाय इसलिए यहां पर पहले स्वर्ग की महिमा गाय स्वर्ग ऐसा चीज है जो आम जनता चाहती है हर आदमी चाहे जंगली अनपढ़ हो उसे पूछो तो भी कहता मुझे सर में क्या है की हर व्यक्ति मरने के बाद वास्ते यु है था स्वर्ग के स्वरूप का वर्णन करेंगे जो सभी का वांछनीय फिर उनके साधन संबंधी वर्ग के प्रश्न ले और साधन भी कर्म दृष्टिया साक्षात बाहि अग्नि उपासधन है एक दृष्टिकोण से वही मंत्र उपासना पर भी बताएंगे जब उपासना दोनों दृष्टिकोण से कर्म उपासना विशिष्ट होकर जब व्यक्ति करेगा तो अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है उसके लिए अब कर्म उपासना कर स्वर्गी न भयं न तम न जया विभेटी शनिया शोका स्वर्गलोक स्वर्गे लोक न भय किंच नी मृत्यो मृत्यु देम्रत्य देवता महाराज कुस्वर्गलोक में भय रोगा आध्यात्मिक में रोगा आदिदेव में देवतादी निमित्त और आदि भौतिक में जो है तड़ेदादि निमित्त जो भय होता है आंधी तूफान भोजना कुछ रोग आदि विविध प्रकार के जो निमित्त जो भय है क्यों क्योंकि न तम न जरे आदि वहां पर आपका भी कोई अधिकार नहीं चलता न तस्वीर स्वर्गीय ना आप का कोई अधिकार होना चाहिए क्योंकि मौत नहीं होती वहां दो किसी को पकड़ के लिए जाता है वहां से निपटारा कर देता है जरा भी देखिए बुढ़ापा को प्राप्त हुए तब किसी भी प्रकार की जरा को प्राप्त नहीं जरा क्या मतलब ये नहीं केवल बुढ़ापा ही उसी में लक्षित नहीं जो है जर्जरता जब तक कर्म समाप्त नहीं होता तब तक मौत नहीं है गर्भ में ही क्योंकि कर्म समाप्त हो गया गर्भवास भी पूरा नहीं हो पाता कहीं तो गर्भ में प्रवेश भी नहीं कर पाती इंतजार करते ही रह जाती महीने ने कहा कि जीव आपका गर्भ प्रवेश करता है वर्णन छह महीने तक पहले जो गर्भपात कर देते हैं वहां तो तक तो क्यों लगा होगा तो सोचते होंगे गर्भा हो रखता है अनेक महीने का हो गया है दो महीने का हो गया है अनेकों जीवा करे होंगे लेकिन छह महीने से अंदर गिरा लेते हैं बेचारे तो कितना भटकना तो कि तो तो पड़ता तो तो है इस जीव को कोई ठिकाना नहीं है इसे जना का मतलब बुढ़ापा का मतलब कर्म की जरा कर्म समाप्त होना पे यहाँ जरा जाए प्रार कर्म अक्षय हो जाए वह चाहे गर्भस्थ हो चाहे गर्भ से बाहर आकर के एक साल दो साल दस साल बीस साल पचास साल कितनी उम्र का होगा उसका मौत निश्चित है लेकिन गर्भवास आदि अतएव जरा भी इतना जरा से भय नाम बेटी कर्म क्षय नाम बेटी पुण्य क्षय हो जाता है पुण्यक्षय होकर के लौटता है वही गलत इंद्रिया गांधी न जर शो का बल्कि वहा स्वर्गलोक में पुरुष शुदा एवं दोनों से उत्पन्न पार्क अशनया पिपा से भी प्यास लक्षित है यह है कि जो है शारीरिक प्राणिक द्वंद है ना भूपर् प्यास प्राणिक द्वंद शारीरिक द्वंद में गर्म ठंडा शीतोड़ी शारीरिक द्वंद द्वंद में आता है असना के पास और मानसिक द्वंद में सुखौर ठीक है संकेत दर्जा उन्नी के पास दौरों से को तर जा करके, और सकल द्वंदों से पल होकर के और शोक से ऊपर उठता है शोक का शोक से ऊपर उठ जाता है कुछ समय तक शोक प्रतिबद्ध हो गया किस तो नहीं है क्या मुक्त हो रहा है आनंद रह रहा है कोई तो तो तो तो तो तो शोक नहीं है सब प्रकार संपन्न है देव मत समझो कि वो जीवन मुक्त हो गया उसके कर्म फल इस प्रकार का सामने आया हुआ है वजह से तो तो तो शोक और वह लगता है की आनंद में शोक तो अतिक्रमण करता है लेकिन ये नहीं कह रहे मोहा मोह का भी अतिक्रमण करता स्वर्गलोक में अज्ञान अविद्या माया निमित्त मोह बना को स्वर्गीय के स्वर्गलोकता से आनंदित करता है सर्वे लोगे, की की लोग रोगा निमित भय चिंतना किंचित अभी ना लोक में रोगा निमित्त किसी प्रकार नृत्य प्रभव और आप जो मृत्यु है वहां झटे के प्रभावशील नहीं हो अ जनयायुक्त यह लोग अवत तब तो न मिलेगी यदि जनासुक्त होकर इस लोक में जिस प्रकार से व्यक्ति भयभीत हुआ करता है को भास्ट वहाँ पोच कोई व्यक्ति किंच उभे असने तीर्थ श्लोकमें गति वर्चिक अधिकारित्रे तो शोक का अधिक्रमण करने का मतलब मानव शारीरिक दुख से निवृत्त है प्राणिक दुख से निवृत्त है मानव दुख से निवृत्त है, है अविद्या मोह इसलिए कहते हैं कि वह असरा विपाक चिंता का अतिक्रमण करके शोक को भी अतिक्रमण करके चलता है का मतलब है मानव दुख से रोहित होकर के बोलते विश्व कुछ मिश्र लोग टिप्पण कर बहुत सुंदर अवतरणी का देते हैं टिप्पणी का स्वर्ग साधन अग्नि ज्ञान प्रस्तुति कल यही दक्षिणाओगे वैपुण्य अग्निकर्म मैंने अग्नि प्रधान है अग्नि प्रधान जिसमें ऐसा श्रोता अग्नि प्रधान में पिता के द्वारा लोभादिंग किया गया दक्षिणारूपी अंग में वैगुल्यता को कर दिया उस वैगुल्यता का निवारण कैसे करना है कहते हैं अहम अग्नि ज्ञान तब्य तो, तो, तो यमा देव साक्षात्मिगम्य और मार्ग साक्ष है कि मैं इस अग्नि ज्ञान को उपासना तो सत्यतः साक्षात से प्राप्त करूंगा और उसके माध्यम से पिता से जन्म उस दोष को सब लोग कर्मकांड करते रहते हैं लेकिन बिना देवता आदि का ज्ञान बिना उपासना का भी केवल कर्म भी किया जा सकता है वह नदोषण अदय उतना फल नहीं दे सकता है जितना बलवत्तरम भवन आचार्य देवता हो गई किसी आचार्य का मुख से ही उपासना तो का ज्ञान को प्राप्त करके उपास से विशिष्ट कर्म होता है वही साधिष्ट होता है साध को शुभ करने में अतिशयत्व को प्राप्त बनाने और यहाँ यमराज जैसे आचार्य इनके लिए शंकराचार्य ने मंगलाचल में इतना किया है तो उनके रूप से मैं और उस उपासना के माध्यम से जब वहां पहुंचूंगा इनकी संपादन होते रहेगा वहाँ बैठ के उसना को जब मानस जो से करूंगा उतरे मात्र से सब इस भावना की श्री संप्रति कर्म प्रस्ताव है और कर्म प्रस्ताव स कहा है जो धन से हो अगे कैसे अकृतम भवती मैंने गड़बड़ कर दिया जैसे कर दोस्त से केम तो उस, उस यजमान को पुत्र सर्वस्त पुत्र ही मुक्त करता है ऐसा सुर्थ यदि मैं वास्तविक पुत्र कर्तव्य होता है कि ताकि वैपुण्य इसलिए मुझे अग्नि उपासना संबंधी दूसरा वरदान प्राप्त करना चाहिए ताकि मैं स्वयं वहां जाकर करके दोष दूर कर सकूं और भविष्य में यादगार पर्यंत सृष्टि बनी रही संस्था के अंदर सृष्टि जो कोई व्यक्ति कर्म करेगा इस अगले उपासन के माध्यम से स्वकर्म कृप दो है परमार्थ भी है, है? तो तो दोष निवारण और परमार्थ ही है आम जनता को चिंता सब दृष्टिकोण से तो ब्रूहित प्रधाना स्वर्गलोका भजंदरण वृणे वरेण स्वर्गम अग्नि स्वर्ग हे मृत्या सा आप व्हागमिम अग्निम में देशी आप स्वर्गी अग्निस्वर्ग साधभूता उस अग्नि को अवश्य ही जानते हैं श्रद्धा प्रभ्री उस अग्नि संबंध उपासना उस अग्नि है तो उसको प्रकार से श्रद्धा पूर्वक शिष्यत्व को प्राप्त हुई आपसे मैं प्राप्त करना चाहता तो हूँ मुझे कही प्रभ्री कह वर्ग रूप मां में मांग रहा है इसे भी शिष्य बनने की जरूरत नहीं है तो वरदान से प्राप्त करता अधिकार से ले सकता है फिर भी निवेदन है प्रद्रुह स्वर्ग लोग अमृतत्म भजनता जिसको प्राप्त करके स्वर्गलोका अमृतत्म भजनता को प्राप्त हुए पुरुष लोग अमृत को प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्त हुए पुरुष स्वर्गलोका स्वर्गम ज प्राप्य थी ये न सर्वलोक सा वचन जो पुरुष लोग ये लोग में ये भाव को इसी को हम दृति वर्ग के द्वारा वर्ण करना चाहेंगे मांगना चाहें। बड़ा स्य से जो स्वर्गलोक है उस तो स्वर्गलोक के प्राप्ति का साधन भूतम स्वर्गम कर स्वर्गाय हितम स्वर्गम ऐसा नहीं करते ना कस्व हितम इसलिए कहते हैं स्वर्गलोक से प्राप्ति अग्नि उस अग्नि को ही सूर्य अग्नि करती है बाहर का अग्नि नहीं है या अग्नि शब्दार्थ बताएंगे आग्नि तक अग्नि किसों का जिस प्रकार से बाहर अग्नि का चयन करते हैं उसी प्रकार भीतर होता है और भीतर क्या होता है कैसे होता है विचार करते हैं जब आता है उच्चाग्नि को इसलिए अग्निश्व से बाहर का अग्नि को ग्रहण नहीं कहलाता स्वर्ग सर्व मृत्यु अध्यक्षी जाना चाहिए स्मृति के पटल में अवश्य हुआ है और क्योंकि आप उस अच्छी तरह से जानते ये मृत्यु यथा जिस लिए तम उस अग्नि उपासना को किसिये कम स्तर आया श्रद्धा दे मयम स्वर्गार्थी मैं श्रद्धावान हूँ और भी मैं भी स्वर्गारती सारी दुनिया में हर व्यक्ति है, भी नहीं स्वर्ग रहती है स्वर्गार दी है तो हम तो भी है उसी लाइन में नाम ये नागिना, चितेना स्वर्गलोका स्वर्गोलोकाय शाम ते स्वर्गलोका जिस अग्नि के द्वारा चितेन अग्नि ना ये चित अग्नि के द्वारा स्वर्गलोका स्वर्गोलोकाय श्याम को ऐसे अमरणाम अमृत नहीं है के जनते का प्राप्त सदैत अग्नि विज्ञान वाह अग्निबंधी विज्ञान उपासना को या तुम्हें प्रयोजन ये तस्वीत में स्वर्ग के प्रेम प्रवीवी तुम मे निबोध स्वर्गम अग्निचिकेत प्रजान अनोका प्रतिष्ठा गुहाया प्री मैं तुमको कहूंगा कहोग तुम वो निश्चित रूप से तक वह स्वर्गी के बारे में पोगा मैं मुझसे निष्ठा पूर्वक जानो धारण करो इसको हम तत्व स्वर्गम अग्निम नचिकित प्रजानन उस स्वर्गी अग्नि को ये जानते हुए लोग क्या करते हैं अनंत लोग तो, अनंत लोक लोग अनंत लोग को प्रदान करने वाला उस उसको जान करके तो अनंत लोगों को ही प्राप्त करतेष्ठा अब मैं तुमको तो उस अग्नि की प्रतिष्ठा बताता हूँ वो अग्नि कहा जाता हूँ हिम्मत समझो कि ये यज्ञ कुंड में मिलेगा जगह बाहर मिलेगा नहीं। तम, एतम, नितम, ही, उस अग्नि को की गुफा के अंदर नीत है ऐसा हृदय की गुफा बुद्धि प्रदान है उस बुद्धि में वो निर्दय स्पष्ट हो गया कि बाही अग्नि एक विज्ञान विशेष बुद्धि में ज्ञान विज्ञान तो है अनेक ठारी का जो ज्ञान होता है ये तो बुद्धिस्त है इसी प्रकार जो में है, ही इसका प्रतिष्ठा आधार क्या प्रे तो प्रवीमी प्र को प्रवीमी के साथ जोड़ देना है जब यह नहीं तो क्या आदेश नहीं होता पान के आदि में रहने वाले को को आदेश तो कर दिया, नही तो करोत्ते तो कर तुम तदुमे मम वचसो निबोध यारे प्राथित है कुछ मे मैं ममचसो मेरी निवचन के द्वारा निबोध बुझ एकाग्र मन संप्र चि और धारण करो स्वर्ग स्वर्गाय हित स्वर्गाय हितम कर दिया स्पष्ट करते हैं भ्रांति अरे स्वर्ग साधन नीच के पंडित स्पष्ट हो अग्निमचे अग्न देखो सरले व्या अग्निम मन ओ स्वर्ग है अग्नि को हे नचिकित प्रजानन विज्ञा दिखा की मैं कुछ जानने वाला हूँ और मैंने देवत्व को प्राप्त किया हूँ उस अग्नि के रहस्य को जान करके मैंने बाह्य कर्म कांडो का अनुष्ठान किया था जिसके अवसर मुझे यह देवत्व प्राप्त इसी तरह से जो कोई भी व्यक्ति कुछ अग्नि के रहस्य जान करके कर्म का अनुष्ठान करता है वह भी अवश्य हमारे उनको प्राप्त समाधान देखो और दोनों शब्दों को प्रयोग अग्नि जिस अग्नि के बारे में बताने जा रहे हैं उस अग्नि की परिस्थिति भी करती आनंद लोग भरत प्राप्त साधन स्वर्ग लोग फल प्रदायक प्रदान करने वाला साधन प्रतिष्ठा और इसमें भी जान लो तुम क्या प्रतिष्ठा को जान आश्रय को जान क्या आश्रय जगद विराट रूपेण तमेश मैं कुछ मानो इस जगत का जो विराट विराट रूप से विद्यमान जगत को ही तम एक अग्नि मैं उच्चमा मेरे द्वारा कहे जाने वाले अग्नि को विराट रूप से जाने तुमसी तुमसी तुमसी तुमसी तुमसी तुम सुझानी जानी ही तुम जानी क्यों नीतम गुहायाम विदुषा कहा आया करके जानो कते कौन सी गुफा है वो विद्वानों की बुद्धि में निविष्ट जो कर्म के रहस्यों को जानने वाले विद्वान लोग हैं उन लोगों है। तो की ओर से बता वार्तालाप खत्म बीच में श्रुति आपने और बता रही है तो क्या उसने उद्देश्य दिया और नचिकेता न कितना समझा अपने तरफ से क्या कहते लोकाच तस्मतीवदत्तौंथा मृत्यु पुनर्वाह तुष्ट तोकाज तस्म उवाच उसमें तो चिकित तो उसमें चिकित्सा के वह अमराजी ने तो सब लोग का आदि रूपा अग्नि को कह दिया और क्या कहा होती है मैंने किस रूप की होती है याष्टहा और कितने संख्या की होती है यावीर और किस रूप की होती है उसी प्रकार का हूँ उस अग्नि को भी जानो बाहर में इंटों के स्वरूप क्या होता है इंटों की संख्या कितनी होती है और इंटों के चयन की प्रक्रिया क्या है एक जानना जरूरी है ना जो उसको जानता है वही इस पंत समझ सकता है तो कहते ठीक उसी प्रकार से ये भी है वो क्या दोनों ये भी इतनी ही रूप वाला है उतनी संख्या वाला है इसका विचिन्न उसी प्रकार है के में अलग अलग पांच प्रकार की ईंट एक धीरे धीरे चौको पैर के होते हैं और एक त्रिकोण पैर त्रिकोण और अर्धकोण का होता है अर्धा का छाखा होता वैसा ईट होता है और होते कुछ विलक्षण है वो जो कि जैसे सामान्य होते हैं एक तो ये हो गया और एक सीधा सीधा हो गया और एक होता है इस प्रकार के एक तो दो बोल वाला इंट होता है और चौथे इंस कब ले सकते पांच वाला पांच प्रकार के और कुल संख्या इसकी होती है सात सौ बीस आप गया तीन का साठेगा करोगे तो सात सौ कुछ नहीं वहां पर सात सौ बीस तीन सौ पर चैन की प्रक्रिया है ही है जानते हैं पैत बनाया जाता है मिट्टी को लिया जाता है उसको साना जाता है से कुछल करके फिर उसके बाद में जो है उसको सांचो में डाल दिया जाते हैं और सांचे में डालने के बाद में जो है उसको बाहर थोड़ी देर सुखाया जाता है बाहर सुखाने के बाद उसको भट्टी में चढ़ा दिया जाए फिर भट्टी में चढ़ा इसको जो अग्नि की तरफ पकाया जाता है फिर उसको बाहर ऐसा ही पहाय छोटा मोटी पहा अब यहाँ भी देखिए अपने अंदर से सांच ये पंचभूत ही पांच प्रकार के गुण ये 360 दिन हमारे दर होने वाला प्रातकालीन अग्निहोत्र साइन का अग्निहोत्र की जो अग्निहोत्र द्वाई होता है सात सौ बीस और यह अग्निहोत्र क्या हो रहा है प्रातकालीन आहूति जो देते हैं और साइन सायकालीन गाणाग्न जिसके आधार पर यह पांच गौ शरीर जिंदा रहा तो तो तो प्राणाग्निहोत्र का कर संपादन करना ही शनि रूप की है। इस ये और चयन प्रक्रिया भी पूरी हुई है पहले हम मिट्टी को ग्रहण किया और गृहित मिट्टी का शोधन होता है कोई भी मिट्टी नहीं बनेगा कोई भी मिट्टी ले लो तो हिंद बना दो नहीं बन सकता तो उसकी भी संवेद प्रकार से शोधन उचित चयन किया जाता है यहाँ पर भी यही होता है बचपन से आप खा रहे हैं पी रहे हैं पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं मिट्टी का ग्रहण जैसे यहाँ पर आप जो है, विद्या को ग्रहण करते हैं बचपन से और अन्य ग्रहण द्वारा प्राण का संक्षेप कन्या तो वाले योग्य वर्गो और वर वाले योग्य कन्या का जन्म उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होता है कि मैंने पाई जैसे मिट्टी को आपने योग्य मिट्टी को संग्रहण किया वैसे योग्य योग वर कन्या का भी संग्रहण था फिर योग्य योग वर योग कन्या का संग्रहण होने के बाद में उसको भी तपाए डाल उसको ढंग से मिट्टी को सानना पड़ता है वैसे एक दूसरे को समय प्रकार समझते हैं प्रेम से ओत प्रोत हो जाते है ये सानना है। उस प्रकार से सानने पर एक दूसरे को सम्बन्धित कर लेते हैं वह हो गया सांचे में मिट्टी को इसी प्रकार से पुरुष गर्भ रूपी सांचे में वीर विरूपि झूल उस सांचे में ढल जाता है बालक और उस गर्भ रूपी भट्टी में ही नाव नये समय प्रकाश पकता बाहर आता है वह अपने जीवन रूपी यज्ञ के योग्य होते समस्त प्रक्रिया को यहाँ पर कर, आप यहां पर इस शरीर का जन्म से लेकर आप पुत्र पुत्र उत्पत्ति पुत्र की उत्पत्ति पर्यन की प्रक्रिया को चलना पड़े अग्नि चिन्ह तो पंचभूत ही पांच प्रकार की, है। की ही है प्राणाग्रि होकर किए जाने लिप्त प्राणाग्री होकर ही संख्या है और जन्म से लेकर पुनर्जन्म प्रदान परन्त तो ये प्रक्रिया ये अग्निचिन्ह है वो तो सारी चीज को हमें बाहर वहां जो अग्निचैन हो रहा हो उसमें मुश्किल उपा वहा तो की चयन हो रहा है अग्निचैन भी होता है कर उस ईंटों को करके कर गए मंडप बनता है अलग अलग जो मंडप है, चयन प्रक्रिया सारी में मिला करके होता फिर उस बाल का पोषण होता है बच्चे तो का माता पे तो ही उसको संपोषण करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर यजमान ऐजमान पत्र मिलकर ये वह आपकी इतों को बिछा कर वो यज्ञ मंडप को जो है फिर उसमें अग्रिम की स्थापना होती अलग अलग संस्कार होता इसी प्रकार बच्चे के जन्म संस्कार करते प्रजा के संस्कारों को प्रदान किया उसके बिना जो है तो जीवन रूप यज्ञ पुरुष का पूरा हो सकता है ये सारे लोगों कह दिया सारा रहस्य यमराज ने बता दिया और उस रहस्य को जैसे सुनाए थे वैसे के रहस्य शिष्ठी के तन रट के समझ करके करते हुए दिखाते हुए अनुभव करते हुए उनको नुण। वापस आकाश्य मृत्यु मृत्यु यमराज ने देखा बा क्या चमत्कार है छोटा सा बालक उम्र करीब 5 से 9 का बीच इतनी महान गहन विद्या को भर्षिपूर्ण विद्या को में ग्रहण कर लिया और यथा अपने अंदर अनुभव करते हो उसको सुना दिया तो हमने जितना बोला है पंद्रह मिनट लग गया आपसे पूछूंगा तो कोई भी पूरा नहीं होगा ऐसी कहता कि कोई नहीं होगा कि अपने तरफ से गौरव नेक्स्ट कार्ड पर वो चीज दे देते हैं जिसको बदलता दो दो है एक एक की दे रहे। जो नहीं चाहता है कहीं ऐसा ना हाँ, हो तीसरे वर इसी से लटका बुरा तो इसीलिए वो ब्रह्म ज्ञान भारत उसके दिमाग में है इसलिए वो अपनी तरफ से किया वर्ग हो हाग नहीं बोलता है नाग नहीं बोलता है सुनकर पिछड़ो लेता भी नहीं और हम मना भी करेगा बाल में जब रविद्यान को इनकार करते हो लालच देने लगते हैं है तो वो जो माला दिए थे कर्म फल रूपा माला वो भी वापस लोकारिम लोकार आदि शरीर प्रथम शरीर प्रथम शरीर को या पर कहना है लोका अग्नि अग्नि रूप ही प्रथम शरीर उत्पन्न हुआ but the problem.